नचिकेता के तीसरे वर के उत्तर में यमाचार्य अध्यात्म के विभिन्न तत्वों को बता रहे हैं तो अगले श्लोक के अंदर यमाचार्य नचिकेता के फिर से प्रशंसा कर रहे हैं कहते हैं काम से आप्तिम जगतह प्रतिष्ठान क्ररन्यम अभय से पारम स्तोम महत उयं प्रतिष्ठा दृष्ट् धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यत्राक्षी अत्यस्राक्षी यह नचिकेता तुमने काम आपतिम आप्ति की प्राप्ति इसको अंतिम शब्द के साथ जोड़ते चलेंगे अत्यस्राक्षी तूने छोड़ दिया है छोड़ दिया था समस्त कामनाओं की प्राप्ति को तूने छोड़ा है जगत प्रतिष्ठाम और जगत की प्रतिष्ठा को भी तूने छोड़ दिया है यश को तूने छोड़ दिया है क्रतोह अनंत्यम और यज्ञ से होने वाले अनंत फल को सुख सुविधाओं को भी तूने छोड़ दिया है परोपकार के करने से कई गुना अधिक फल उस व्यक्ति को प्राप्त होता है अनंत फल प्राप्त होता है कई गुना फल प्राप्त होता है तो त्याग से होने वाले इस अनंत फल को भी तूने छोड़ दिया है उसकी भी कामना नहीं की है और अभय से परम अभय जो स्वर्ग है उसको भी तूने छोड़ दिया है पहले खंड के अंदर पहली वल्ली के अंदर स्वर्ग को भय से रहित स्थिति बताया था उसी का यहां पर संकेत है स्वर्गे लोके न भयम किंचनम स्वर्ग लोक में कुछ भी भय नहीं है उसका यहां संकेत किया गया कि जो भय से रहित स्थान है यानी स्वर्ग उसको भी तूने छोड़ दिया है और स्तोम महत् महान स्तुतियों को तूने छोड़ दिया है अगर तू इन समस्त धन संपत्ति को प्राप्त कर लेता कामनाओं का वर प्राप्त कर लेता तो सब तेरी स्तुति करते सब तेरी प्रशंसा करते स्तोम महत् महान स्तुतियों को तूने छोड़ दिया है कुरुगाम प्रतिष्ठा और बहुत लोगों द्वारा गाई जाने वाली प्रशंसा को प्रतिष्ठा को उसको भी तूने स राक्षी ही पूरी तरह से छोड़ दिया है और ये सब तू कैसे कर पाया उसको कह रहे हैं धृत्या दृष्टवा धीर नचिकेत अत्यस्राक्षी ही कि तूने धृति से धृत्या दृष्टवा धृति से इनको देख करके और छोड़ दिया है नचिकेता के लिए एक विशेषण दिया धीरा कि तू धीर है धैर्यवान है क्यों है धैर्यवान कि तूने इन सबको धृत्या दृष्ट्वा धृति से देख करके और छोड़ दिया है बार बार ये संकेत हमको मिलते हैं कि ये वैराग्य ऐसे ही भावनाओं के अंदर बहकर के नहीं आता सब कुछ विवेचना करके देख करके समझ करके फिर ये वैराग्य पैदा होता है ज्ञान के बाद ही वैराग्य की स्थिति आती है और नचिकेता ने किस तरह से देखा धृति के द्वारा देखा जिसको हम बुद्धि बोलते हैं अंतःकरण बोलते हैं उसकी तीन शक्तियां अलग अलग विभाजित की गई हैं धी धृति और स्मृति धी तो धारणावती होती है किसी बात को समझ लेना धारण कर लेना और स्मृति होती है जिसको धारण किया है उसको यथा समय फिर उपस्थित कर लेना वो याददाश्त हो गई स्मृति हो गई यहां जिस चीज की महत्ता नचिकेता में यम यमाचार्य देख रहे हैं वो है धृति बुद्धि और स्मृति से भिन्न एक तीसरा तत्व है तीसरा गुण है तीसरी सामर्थ्य है धृति यानी धृति की हानि हो धृति की स्थिति ठीक नहीं हो धृति शक्ति कमजोर हो तो वह समर्थ नहीं हो पाता किस में समर्थ नहीं हो पाता नियम तुम अहितात् अर्थात अहितकर वस्तुओं से अहितकर सांसारिक पदार्थों से अपने को अलग नहीं कर पाता नियमित नहीं कर पाता अपना संयम नहीं रख पाता तो धृति वो शक्ति है जो हमें अहित कर वस्तुओं से बचाती है संसार के पदार्थ मुक्ति की प्राप्ति कराने वाले हैं पिछले श्लोक में यमाचार्य ने कहा कि मैंने अनित्यों के द्वारा अनित्य के द्वारा नित्य को प्राप्त किया है तो ये संसार के पदार्थ नित्य परमात्मा को प्राप्त करा सकते हैं लेकिन कब जब धृति शक्ति हमारे अंदर हो और तृतीय शक्ति यही है कि संसार के पदार्थ जो अहितकर हैं उससे अपने आप को रोक सके जो हितकर हैं उनका समुचित उपयोग कर ले, लेकिन अहितकर है उससे अपने आप को रोक ले यह बहुत बड़ी शक्ति एक साधक के लिए है जो कि नचिकेता के पास थी तो इन सब यश को प्रशंसा को नचिकेता ने धृति के द्वारा देखा समझा बड़ी प्रतीक्षा से उनको देखा समझा एक प्रवृत्ति होती है कि वस्तु सामने आई और तुरंत उसका उपयोग करने की मन में भावना उठी और हमने उसका उपयोग कर लिया वस्तु आई हमने उसको खा लिया मधुर संगीत सुनाई दिया हमने तत्काल उसको सेवनीय समझ लिया समस्त इंद्रियों के समस्त ज्ञानियों के समस्त भोगों को जैसे ही हमारे सामने उपस्थित हुए और हमने उसको ग्राह्य समझ करके ले लिया ये एक दृष्टि एक सामान्य दृष्टि है लेकिन एक दूसरा व्यक्ति है कि जैसे विषय सामने आते हैं वहां थोड़ा धैर्य रख करके उसकी विवेचना करता है यह उचित है नहीं है और इसके लिए उसमें धृति शक्ति की आवश्यकता है धैर्य की आवश्यकता है राष्ट्रपति के यहां यदि भोजन जाए तो भोजन के आते ही तत्काल उनके सामने नहीं रख दिया जाता या वो सेवन नहीं कर लेते उसकी कठोर परीक्षा होती है इसमें कहीं विष तो नहीं मिला है इसमें कोई हानिकारक तत्व तो नहीं है और जब वो ये निश्चय हो जाता है कि कोई हानिकारक चीज नहीं है तभी उसका सेवन किया जाता है तो सामान्य रूप से हमारे सामने जो भी आए उसको हमने खा लिया जैसे कि कोई सामान्य व्यक्ति किसी भी होटल में जाए वहां जो भी सामने आ जाए उसको तत्काल खा जाए यह ना देखे कि इसमें क्या चीज डली है इसमें मांस अंडा भी डला है या नहीं और भी कोई चीजें हानिकारक चीजें डली है इस विवेचना के बिना बस बाजार में उपलब्ध है बिक रही है ली और खाली उसको इतना धैर्य नहीं कि कुछ देर रोक करके अपने आप को रोक करके विवेचना कर ले कि ठीक है या नहीं है बस यही हाल प्रय मार्ग पर चलने वालों का सबका ही है वस्तु तो सामने आई और बस भोगने की उसकी इच्छा जगी विवेचना करने के लिए जो समय चाहिए जो प्रतीक्षा करनी चाहिए वो धैर्य वो धृती शक्ति उसमें नहीं है लेकिन नचिकेता ने इन सब वस्तुओं को प्रलोभनों को देख करके भी बड़े धैर्यपूर्वक देखा विचारा और फिर उसने निर्णय किया तो नचिकेता को एक तरह से प्रशंसा कर रहे हैं और पुष्टि भी कर रहे हैं कि तुमने ये सोच विचार के निर्णय लिया और ये तुम्हारा निर्णय बिल्कुल ठीक है और जब व्यक्ति इतना सब कर लेता है सब कुछ देखभाल करके इसको छोड़ देता है तो फिर क्या स्थिति बनती है उसको अगले श्लोक में बताया परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हुए कहा कि उस परमात्मा को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहा हितम गह पुराणम अध्यात्म योगाधिगमे न देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती यह धीर व्यक्ति फिर से धीर व्यक्ति कहा गया बार बार धीर शब्द कहा जा रहा है तो जो धीर व्यक्ति होता है वो तम देवम उस देव को उस परमात्मा को और कैसा है वो परमात्मा दुर्दर्शम कठिनाई से दिखाई देने वाला है कठिनाई से जाना जाने वाला है उसके दर्शन इतने सुलभ नहीं हैं, सुलभ होते तो हर व्यक्ति उसे पा लेता दुर्दर्शम बड़ी कठिनाई से जाना जाने वाला है गूढ़ बड़ा गूढ़ है बड़ा सूक्ष्म है अनुप्रविष्टम सब जगह जो प्रविष्ट है सबके अंदर जो विद्यमान है गुहाहितम जो हृदय गुहा के अंदर विद्यमान है दूर दूर भी है लेकिन जहां हमारी आत्मा है वहां पर भी वो विद्यमान है गुहा हितम तो, गव्वरेष्ठम और कहीं भी गहरे खाई के अंदर कहीं भी जाए गड्ढे के अंदर सब जगह वो विद्यमान है नीचे से नीचे पाताल से पाताल में वो विद्यमान है और पुराणम और वो पहले से विद्यमान है कोई नया तत्व नहीं है ऐसे उस देव को परमात्मा को अध्यात्म योगाधिगमे न मत्वा अध्यात्म योग के द्वारा प्राप्त करके ज्ञान करके उसको भली प्रकार समझ करके धीरा धीर व्यक्ति जो इस स्थिति में पहुंचा है वो हर्ष शोको जहाती हर्ष और शोक दोनों को छोड़ देता है उसके हर्ष और शोक दोनों छूट जाते हैं दुख से निवृत्ति के लिए व्यक्ति प्रयासशील है दुख की निवृत्ति दुख को छोड़ना वो चाहता है लेकिन यहां कहा गया वह हर्ष को भी छोड़ देता है और यही प्रेय और श्रेय मार्गी में अंतर है प्रेय मार्गी सांसारिक सुख भोगों को चाहता है लेकिन श्रेय मार्गी परमात्मा के आनंद को चाहता है वो सांसारिक सुखों को नहीं चाहता जब सांसारिक सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं तो हमें हर्ष होता है प्रसन्नता होती है यहां उस हर्ष को छूकने की बात कही गई यदि व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति में हर्ष का अनुभव कर रहा है तो ये बात निश्चित है कि जब वो वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी तो उसको शोक भी होगा हम हर्ष अनुभव करते हैं उसकी अप्राप्ति में शोक भी हमारे को अवश्य होगा और जिस वस्तु की प्राप्ति में हम शोक अनुभव कर रहे हैं उस वस्तु की अप्राप्ति में हमारे को हर्ष होगा अर्थात हम संसार के प्रिय अप्रिय के भाव में जुड़े रहेंगे अप्रियता है तो प्रियता भी रहेगी और प्रियता है तो अप्रियता भी रहेगी सांसारिक विषयों के संबंध में यह सदैव अटल सकते हैं तो जो उस परमात्मा को देव को जान लेता है वो फिर इस हर्ष और शोक दोनों को छोड़ देता है हर्ष और शोक उसको बाधित नहीं करते हैं और आगे कहा एक त्रुता संपरिगृह्य मर्त्य प्रभ धर्म्यम अणुम एतम आप्य स मोदते मोदनीयम ही लब्वा विवृतम सद्म नचिकेतसं मने एत श्रुआवा यह सुनकर के जो अध्यात्म का उपदेश यमाचार्य ने दिया इस उपदेश को सुनकर के और संपरिगृह उसको अच्छी प्रकार से ग्रहण करके मरते हैं जो भी मनुष्य जो भी मनुष्य इसको सुन करके और सुनने के बाद से धारण करके और फिर धारण ही नहीं करके प्रिय उसको और बढ़ा करके जो बातें सुनी हैं शब्द के माध्यम से सदैव एक अंश को ही बताया जा सकता है बताने वाले ने भले ही कितना जान लिया हो लेकिन जब वो बताता है तो वाणी उस सब चीजों को कभी नहीं बता पाती जो उसने अनुभव किए हैं तो जितना वो जानता है उससे कुछ कम तो पहले वही हो गया जब उन्होंने उन बातों को वाणी से रखा और सामने वाला जो बोल रहा है उसको यथावत पूरा का पूरा ग्रहण हम नहीं कर पाते उससे कुछ कम ग्रहण कर पाते हैं अर्थात तो वो कुछ और कम हो गया जैसे कि विद्युत उत्पादन क्षेत्र से चलती हुई आगे बढ़ती जाए तो उसकी क्षमता कम होती जाती है और यदि उसको ठीक स्तर पर पहुंचाना है तो वहां पर फिर उसको बढ़ाने वाला एम्पलीफायर लगाना पड़ता है वो फिर और बढ़ जाती है तो इस ऊंची स्थिति को वह प्राप्त करता है जो सुनने के बाद में अच्छी प्रकार ग्रहण करता है और उसके बाद में उसको फिर बढ़ा भी लेता है किसको इस सब सबको धर्मयम जो कि धर्म के अनुकूल है ऐसा परमात्मा जो धर्म की प्राप्ति कराता है अणुम जो अणु स्वरूप है छोटा सूक्ष्म है उसको आपके प्राप्त करके तो पहले सुनेंगे उसको बढ़ाएंगे सुनेंगे उसको अच्छी प्रकार ग्रहण करेंगे बढ़ाएंगे और फिर उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे और ऐसा करके स वह व्यक्ति मोदनीयम लब्धवा मोदते ही उस मोदनीय परमात्मा को प्राप्त करके आनंद प्रद परमात्मा को प्राप्त करके फिर वो मोदते खूब प्रसन्न होता है उस आनंद से तृप्त हो जाता है उस आनंद को प्राप्त करता है तो ये तो हर व्यक्ति के लिए बात कही और नचिकेता के लिए कह रहे हैं विवृतम सत्म नचिकेत सम मैं ये मानता हूं मन्य यमाचार्य कह रहे हैं कि नचिकेता के लिए परमात्मा का सपम घर विवृतम खुल गया है जिस स्थिति में जिस वैराग्य की स्थिति में नचिकेता है उसे देख करके यमाचार्य कह रहे हैं कि मुझे प्रतीत हो रहा है कि परमात्मा का घर परमात्मा के द्वार नचिकेता के लिए खुल गए हैं यदि व्यास जी के शब्दों में कहना चाहें तो परवैराग्य की व्याख्या करते हुए उन्होंने अंत में कहा एतस्य एव नातरीयम कैवल्यमिति इस स्थिति को प्राप्त कर लिया तो कैवल्य निर्बाध हो जाता है बिना बाधा के हो जाता है तो उसी उच्च वैराग्य को नचिकेता ने भी पाया है और ये बात यमाचार्य खूब अच्छी तरह अपने मन में अनुभव कर रहे हैं और उसको बता भी रहे हैं कि तेरे लिए तो ये सारे रास्ते परमात्मा के रास्ते खुल गए हैं परमात्मा की प्राप्ति वही व्यक्ति कर सकता है जो केवल परमात्मा को सर्वोच्च प्रिय समझ ले नचिकेता ने इन सब को त्याग करके ये प्रमाणित कर दिया कि उसे संसार की चीजें नहीं चाहिए ईश्वर की प्राप्ति में हमारी सबसे बड़ी बाधा यही है कि हम वास्तव में केवल परमात्मा को नहीं चाहते हम संसार की वस्तुओं को चाहते रहते हैं परमात्मा तो जैसे हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये व्यक्ति मेरी अन्य प्रियता को प्राप्त हो कब ये केवल मेरे को चाहे मैं तो उसी दिन इसको अपने दर्शन करा दूंगा